शिक्षा का आदर्श आम जनता की शिक्षा जनता में शिक्षा प्रसार ही उन्नति का मूल है वर्तमान सभ्यता जैसी कि पश्चिमी देशों की है और प्राचीन सभ्यता जैसी कि भारत मिश्र तथा रोम आदि देशों की रही है इनके बीच अंतर उसी दिन से शुरू हुआ जब से शिक्षा सभ्यता आदि उच्च जातियों से धीरे धीरे निचली जातियों में फैलने लगी मैं प्रत्यक्ष देखता हूँ कि जिस देश की जनता में विद्या का जितना ही अधिक प्रचार है वह देश उतना ही उन्नत है भारत के सर्वनाश का मुख्य कारण यही है कि देश की सारी विद्या और बुद्धि को राज शासन तथा दंभ के बल पर मुट्ठी भर लोगों के एकाधिकार में रखा गया यदि हमें फिर से उन्नति करनी है तो हमें उसी मार्ग पर चलना होगा अर्थात जनता में विद्या का प्रसार करना होगा सारा दोष यहाँ है वास्तविक राष्ट्र जो कि झोपड़ियों में बसता है अपना मनुष्यत्व भूल चुका है अपना व्यक्तित्व खो चुका है हिंदू मुसलमान ईसाई हरेक के पैरों तले कुचले गए ये लोग यह समझने लगे कि जिस किसी के पास भी पर्याप्त धन हो उसी के पैरों तले कुचले जाने के लिए उनका जन्म हुआ है उन्हें उनका खोया हुआ व्यक्तित्व लौटाना होगा उन्हें शिक्षित करना होगा हमें केवल उनके मस्तिष्क में विचारों को भर देना है बाकी सब कुछ वे लोग अपने आप कर लेंगे इसका अर्थ यह हुआ कि आम जनता में शिक्षा का प्रसार करना होगा जनोन्नयन के लिए आवश्यक है पहला धर्म प्रचार व्यक्ति के समान ही इस संसार में प्रत्येक राष्ट्र को अपना मार्ग चुन लेना पड़ता है हमने योगों पूर्व अपना पथ निर्धारित कर लिया था और हमें उसी में डटे रहना चाहिए उसी के अनुसार चलना चाहिए अतः भारत में किसी प्रकार का सुधार या उन्नति की चेष्टा करने के पहले धर्म प्रचार जरूरी है जनता को शुद्धाचरण पुरुषार्थ और परहित में श्रद्धापूर्वक लगे रहने की शिक्षा दो यह निश्चय ही धर्म है अपने जटिल दार्शनिक विचारों को कुछ समय के लिए किनारे रख दो केवल धर्म की सार्वभौमिकता का ही उपदेश देना सर्वप्रथम हमारे उपनिषदों पुराणों और अन्य सब शास्त्रों में जो अपूर्व सत्य छिपे हुए हैं उन्हें इन सब ग्रंथों के पत्रों से बाहर निकालकर मठों की चार दीवारियां भेदकर वनों की शून्यता से दूर लाकर कुछ सम्प्रदाय विशेषों के हाथों से छीन कर, देश में सर्वत्र बिखेर देना होगा ताकि ये सत्य दावा के समान सारे देश को चारों ओर से आच्छ न कर ले उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक वे सब जगह फैल जाए हिमालय से कन्याकुमारी और सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक सर्वत्र धक उठे सबसे पहले हमें यही करना होगा सभी को इन शास्त्रों में निहित उपदेश सुनाने होंगे धर्म प्रचार करने के बाद उसके साथ ही साथ लौकिक विद्या और अन्य आवश्यक विद्याएं अपने आप ही आ जाएगी पर यदि तुम बिना धर्म के लौकिक विद्या ग्रहण करना चाहो तो मैं तुमसे साफ कह देता हूँ कि भारत में तुम्हारा ऐसा प्रयास व्यर्थ सिद्ध होगा वह लोगों के हृदयों में स्थान प्राप्त न कर सकेगा द्वैत विशिष्टाद्वैत शैव सिद्धांत अद्वैत वैष्णव शाक्त यहाँ तक कि बौद्ध और जैन आदि जितने संप्रदाय भारत में पैदा हुए हैं सब इस विषय पर एक मत हैं कि इस जीवात्मा में अव्यक्त भाव से अनंत शक्ति निहित है चीटी से लेकर ऊंचे से ऊँचे सिद्ध पुरुष तक सभी में वह आत्मा विराजमान है भेद केवल उसकी अभिव्यक्ति की मात्रा में है उचित अवसर तथा स्थान काल मिलते ही वह शक्ति प्रकट हो जाती है परंतु चाहे प्रकट हो या न हो वह शक्ति ब्रह्मा से लेकर तिनके तक प्रत्येक जीव में विद्यमान है सर्वत्र जा जाकर इस शक्ति को जगाना होगा दूसरा शिक्षा का प्रसार शिक्षा दान हमारा पहला कार्य होना चाहिए नैतिक तथा बौद्धिक दोनों ही प्रकार की शिक्षा ताकि इसके फलस्वरूप लोग आत्मनिर्भर तथा वितव्ययी बन सकें बात कहने में तो बड़ी सरल है पर इसे कार्य रूप में कैसे परिणित किया जाए हमारे देश में हजारों निस्वार्थ दयालु और त्यागी पुरुष हैं उनमें से कम से कम आधों को उसी तरीके से जिसमें वे बिना परिश्रम पारिश्रमिक लिए घूम घूम कर धर्म शिक्षा देते हैं अपनी आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा देने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है इसके लिए पहले प्रत्येक प्रांत की राजधानी में एक एक केंद्र होना चाहिए जहाँ से धीरे धीरे भारत के सभी स्थानों में फैल फैलना होगा तीसरा संस्कृत शिक्षा की उपयोगिता साथ ही संस्कृत की शिक्षा अवश्य होनी चाहिए क्योंकि संस्कृत शब्दों की ध्वनि मात्र से ही जाति को एक तरह का गौरव शक्ति और बल प्राप्त हो जाता है महान रामानुज चैतन्य और कबीर ने देश की नीची जातियों को उठाने का जो प्रयत्न किया था उसमें इन महान धर्माचार्यों के अपने ही जीवन काल में अद्भुत सफलता मिली थी किंतु उनके बाद उस कार्य का जो सोचने परिणाम हुआ उसका कारण यह है कि उन्होंने नीची जातियों को उठाया था वे सब चाहते थे कि ये उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ हो जाए परंतु उन्होंने जनता में संस्कृत का प्रचार करने में अपनी शक्ति नहीं लगाई यहां तक कि भगवान बुद्ध ने भी यह भूल की उन्होंने जनता में संस्कृत शिक्षा का अध्ययन बंद करा दिया वे तुरंत फल पाने के इच्छुक थे इसलिए उन्होंने संस्कृत से उस समय की भाषा पाली में अनुवाद करके उन विचारों का प्रचार किया यह काम बहुत ही सुंदर हुआ था जनता ने उनका अभिप्राय समझा क्योंकि वे जनता की बोलचाल की भाषा में उपदेश देते थे यह बहुत ही अच्छा हुआ था इससे उनके भाव बहुत शीघ्र फैले और बहुत दूर दूर तक तो पहुँचे किंतु इसके साथ साथ संस्कृत का भी प्रचार होना चाहिए था ज्ञान का विस्तार हुआ अवश्य पर उसके साथ साथ गौरवबोध और संस्कार नहीं बने तुम संसार के सामने प्रभुत ज्ञान रख सकते हो पर इससे उसका विशेष उपकार न होगा संस्कार को रक्त में व्याप्त हो जाना चाहिए चौथा प्रचलित भाषा में शिक्षा जनता को उसको बोलचाल की भाषा में शिक्षा दो उसको भाव दो वह बहुत कुछ जान जाएगी परंतु साथ ही कुछ और भी जरूरी है उसे संस्कृति का बोध दो जब तक तुम यह नहीं कह सकते तब तक उनकी उन्नत दशा कदापि स्थायी नहीं हो सकती अ पिछड़ी जाति के लोगों मैं तुम्हें बतलाता हूँ कि तुम्हारे बचाव का तुम्हारी अपनी दशा को उन्नत करने का एकमात्र उपाय है संस्कृत भाषा पढ़ना संस्कृत में पांडित्य होने से ही भारत में सम्मान मिलता है संस्कृत भाषा का ज्ञान होने से ही कोई भी तुम्हारे विरुद्ध कुछ कहने का साहस नहीं करेगा